कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार कल संपन्न हुआ आज इस उपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार प्रारंभ होना है भगवान भाष्यकार तृतीय वल्ली के साथ प्रथम अध्याय के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का संबंध बता रहे हैं प्रथम प्रथम संबंध भाष्य में एस सर्वेशु भूतेशु इत्यादि से इस संबंध भाष्य की अवतरण टीका है इस टीका को देखिए पहले परांची इन्हें पराग नहीं। रविद्या अधुना आगंतुक अनादीरिद्याधुना आगंतुक्रतिबंधदर्शनाय उत्तर इति इत्यादिना वल्यारंभ सर्वेशवी इत्या में आत्मदर्शन का प्रतिबंधक बताया अनादि अविद्या को मूल अविद्या को तो अनादि अविद्या रूप प्रतिबंध प्राक उक्त है यानी प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में बताया गया और अधुना मैंने तृतीय अध्याय की प्रथम वल्ली में आगंतुक प्रतिबंध दर्शनाय उत्तर वल्ली आरंभ तो जो ये चौथी वल्ली है कहो या द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली कहो इसका आरंभ किया जा रहा है आत्मदर्शन के आगंतुक प्रतिबंध को बताने के लिए इति संबंधम आह इस प्रकार पूर्ववल्ली के साथ इस उत्तर वल्ली का संबंध होगा कि पूर्ववल्ली भी आत्मदर्शन के प्रतिबंध को बताने वाली है यह वल्ली भी आत्मदर्शन के प्रतिबंध को ही बताती है अंतर इतना है कि पूर्व वल्ली ने मूल अविद्यारूप प्रतिबंध को बताया और यह वल्ली आगंतुक प्रतिबंध को बताएगी ये इतना अंतर है इसलिए वल्ली भेद हुआ प्रकरण भेद हुआ तो भाष्य को देखिए अब देखियब एष्वर्वेश भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यतेग्रे बुद्ध्यात ओनाद तो प्रतिबंध पूर्ववल्ली में कौन से मंत्र से बताया गया तो इस सर्वेश भूतेशु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते यह वल यह मंत्र है अनादि प्रतिबंध को बताने वाला गूढ़ शब्द से अनादि अनिर्वचनीय जो अज्ञान है उससे आच्छ होने के कारण सब का स्वरूप होता हुआ भी प्रत्यत्मा होता हुआ भी सबके अनुभव में नहीं आता ये कहा गया तो न प्रकाशते में हेतु है गूढ़ शब्द के द्वारा बताया गया वो तो हेतु गर्भ विशेषण है गूढ़ का अर्थ आच्छ आवृत्त किससे आवृत्त है तो अनादि अविद्या से तो अनादि अविद्या रूप प्रतिबंध उस मंत्र से बताया गया है और उसी मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया कि दृश्यते तेवग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी तो एकाग्र बुद्धि से आत्मदर्शन होता है और विक्षिप्त बुद्धि से विक्षेप युक्त बुद्धि से आत्मदर्शन नहीं होता तो एक ये कौन है जो बुद्धि की एकाग्रता का प्रतिबंधक है ये भी जिज्ञासा होती है उसे बताया जा रहा है यहां पर तो कह पुनः प्रतिबंध हो अग्रिया बुद्धेर तो अग्रिया बुद्धि यानी बुद्धि की एकाग्रता में एकाग्र बुद्धि में प्रतिबंध कौन है बुद्धि की एकाग्रता में येने यहन जिस प्रतिबंध के कारण बुद्धि एकाग्र न होने से आत्मदर्शन नहीं होता तदा भावात याने एकाग्रताया या बुद्धि की एकाग्रता न होने से प्रतिबंध रहेगा तो बुद्धि की एकाग्रता नहीं होगी तो आत्मान दृश्यते, आत्मा नहीं दिखेगी फिर इति तद अदर्शन कारण तो आत्म आरभ्यत्मर्शन न प्रकाश देगा न तो बुद्धि की एकाग्रता न होने से आत्मदर्शन नहीं होता है वो तो कौन है जो बुद्धि की एकाग्रता में प्रतिबंधक है वही आत्मदर्शन न होने में भी हेतु बनेगा तद अदर्शन कारणम यानी आत्म अदर्शन कारण को बताने के लिए यह द्वितीय अध्याय की प्रथम वली का आरंभ है।, है प्रकरण प्रकरण एक यानी दो महाप्रकरण है पहला अध्याय दूसरा अध्याय उनमें अवांतर तीन तीन प्रकरण है जैसे ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय और प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद हैं वो प्रकरण है कहीं पाद शब्द से कहीं वल्ली शब्द से कहीं ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है कठोपनिषद में और उपनिषद में अवान्तर प्रकरण के लिए वल्ली शब्द का प्रयोग है शिक्षा वल्ली, शिक्षावली ब्रह्मानंदवली भृगुवली वहा तीन वल्ली है ऐसे यहाँ पर यानी वहां वल्ली का तो अर्थ है एक प्रकार से अध्याय तीन महाप्रकरण है उसके अंदर अवान्तर प्रकरण है उनको खंड कहा गया प्रथम खंड द्वितीय खंड तृतीय खंड और यहां अवांतर प्रकरण तो कहा कि वो प्रतिबंध का निरूपण प्रदर्शन क्यों कराया जा रहा है तो कहते इसलिए कि प्रदर्शन कराने से ही क्या होगा कि आप उसको जानेंगे तो हटाने के लिए प्रयास हो पाएगा यही आगे भाष्कर भगवान कहते हैं कि विज्ञाते ही श्रेय कारणे प्रतिबंधकार शक्यते शक्य इति। तो विज्ञाते ही श्रेय कारणे श्रेय प्रतिबंधकारेयका प्रतिश्रे में श्रेय आत्मदर्शन श्रेयच प्रेयश् मनुष्य इसमें श्रेय ज्ञान को कहा गया प्रे कर्म को कहा गया इसलिए श्रेय प्रतिबंध कारणे इसमें श्रेय शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान और उस आत्मज्ञान का जो प्रतिबंध कारण है यानी प्रतिबंधक है आत्मज्ञान का प्रतिबंधक जान लेने पर विज्ञाते सती तद अपने आत्मज्ञान के प्रतिबंधक को हटाने के लिए यत्न आरभ शक्यते प्रयत्न किया जा सकता है न अन्यथा आत्मज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञात न हो तो आत्मजिज्ञासु उस प्रतिबंधक को हटाने के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता इसीलिए आत्मज्ञान का प्रतिबंधक बताया जा रहा है कि ये ये आत्मज्ञान के प्रतिबंधक हैं दर्शन ये एक प्रतिबंध बताया जा रहा है प्रथम मंत्र में और द्वितीय मंत्र में अनात्म विषय विषय को तृष्णा अधिक पारलौकिक भोग यह है अनात्म विषय और इन आहिक पारलौकिक भोग विषयनी तृष्णा रूप प्रतिबंध को बताया जाएगा तो यह दर्शन तथा आहिक पारलौकिक भोग्य पदार्थ की तृष्ठा जिस व्यक्ति के चित्त में है उस व्यक्ति को यथार्थ आत्मदर्शन नहीं होता ये आत्मदर्शन के आगंतुक प्रतिबंध है इन आगंतुक प्रतिबंधों को भी हटाना होगा इसके लिए ये अनात्मदर्शन रूप एक आगंतुक प्रतिबंध यहां पर बताया जा रहा है आज्ञान वही अविद्या अविद्याज्ञान और ये अनात्मदर्शन है कार्य अविद्या अविद्यास तो प्रथम मंत्र का उच्चारण कर ले खानी व्यतिणित स्वयं भूष तस्मात्तीरात्म कश्चिधी प्रत्यात्म आवृत चक्षुरमृत तो स्वयं भू, खानी परांची व्यनत ऐसा अन्वय करिए तो स्वयंभू यानी परमात्मा इंद्रियों का निर्माता अपंचकृत पंचभूत तो तथा उन अपंचकृत पंचमहाभूतों का रजोगुण तथा सत्वगुण का परिणाम रूप जो इंद्रिया है समष्टिवेष्टि सूक्ष्म शरीर है यह ईश्वर का कार्य है वो जो ईश्वर हैं परमेश्वर हैं अपृत पंच महाभूत तथा उनके कार्यभूत समष्टिवेष्टि सूक्ष्म शरीर का निर्माता उन्हें स्वयंभू शब्द से ग्रहण करना है वो तो स्वयं स्वयंभु है और उनके द्वारा निर्मित हैं इंद्रिया इसलिए यहां पर खानी इसमें ख शब्द का तो अर्थ होता है आकाश और आकाश तो कितने हैं आकाश एक है रिहा खानी एक वचन है कि बहुवचन है बहुवचन है इसलिए बहुवचन सामर्थ्य से यहां पर ख शब्द से लेना आकाश का जो परिणाम स्रोत इंद्रिय और वो भी तो एक है और ख शब्द को उपलक्षण मानेंगे बाकी इंद्रियों का भी बहुवचन सामर्थ्य से इसलिए खानी शब्द का अर्थ निकलेगा स्रोत्रादिनी इंद्रियाणी स्रोत्रादि इंद्रिया ये इस मंत्रस्थ खानी शब्द का अर्थ है और वे कैसी हैं परमात्मा ने बनाया इनको लेकिन बनाते समय इनका स्वभाव भगवान अंतर्मुख बनाते तो बाह्य अनात्म वस्तु का ग्रहण ही न करती है आत्मदर्शन अनुकूल हो जाती लेकिन भगवान ने क्या किया कि इनको बनाते समय इनका स्वभाव बहिर कर दिया जैसे पानी का स्वभाव नीचे के ओर बहना ये भगवान ने ही बनाया है ऊपर के ओर उठना अग्नि का स्वभाव तेज का स्वभाव भगवान ने ही बनाया है हमेशा गतिशील रहना वायु का स्वभाव भगवान ने बनाया है ऐसे इंद्रियों को भगवान ने बनाया लेकिन कैसे बनाया तो परांची परांची शब्द का अर्थ है बाहर दौड़ने वाली पराक शब्द का अर्थ है बाह्य पदार्थ शब्दादि विषय और उन शब्दादि विषयों के प्रति दौड़ती है जो शब्दादि बाह्य पदार्थ अभिमुख रहती है जो उन्हें कहा जाता है परांची यानी बहिर्मुख तो इंद्रियों को भगवान ने बहिर्मुख बनाया तो ये एक प्रकार से भगवान ने क्या किया कि इंद्रियों को मार डाला मारना है जैसे अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा आज भी घूम रहा है मारने पर भी का मतलब वो ऐसे घाव पहुंचा दिया कि आज भी अपमानित होकर के दुख भोग रहा है ना अनर्थ में डालना ये भी एक प्रकार से मारना होता है हनन होता है तो भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुख जो बनाया वह एक प्रकार से उनको उनका हनन करना है उनको अनर्थ में डालना है बाह्य आहिक पारलौकिक पदार्थों का ग्रहण करने के कारण ही इन्हीं के ओर दौड़ लगाने के कारण ही आत्मदर्शन नहीं हो रहा है आत्मदर्शन होता तो अमृतत्व को प्राप्त होती इंद्रिया और ये विनाशी पदार्थ का ग्रहण करके स्वयं भी विनाशी जैसे हो गई ये एक प्रकार से व्यत्रिणत इसमें त्रिहु धातु हैं हिंसार्थ में तो व्य त्रिणत का अर्थ है हिंसितवान हिंसा करती भगवान ने मतलब घात पहुंचा दिया इंद्रियों पर इंद्रियों को बैरमुख बना करके इंद्रियों का महान अनर्थ ही संपादित किया भगवान ने अनर्थ में डाल दिया हाँ हाँ हाँ तो भगवान कृपा करते हैं कृपा का अर्थ होता है आपके अभिलाषा की पूर्ति करना जो आप चाहते हैं वो कोई करा दे तो माना जाता है कि आप पर उसने अनुग्रह किया तो जीव चाहता ही अनादि काल से क्योंकि हरेक कल्प की सृष्टि भगवान जीवों के कर्म के अनुसार बनाते हैं न कर्म सापेक्ष तो और वो अना, अनादि है बीजा तो पूर्व कल्प में हमारी पूर्व कल्प के प्रलय के समय ऐसी ही इच्छा रही कि हम शब्दादि विषयों का ग्रहण करके विषय आनंद का अनुभव करें यह हमारी अभिलाषा थी और इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए ईश्वर ने अनुग्रह किया हमारे अभिलाषा की पूर्ति के लिए उनको अब विषय सुख चाहते हैं तो विषय ग्रहण जरूरी है इसलिए विषय ग्रहण के लिए इंद्रियों को बैरमुख बनाना जरूरी है अंतर्मुख इंद्रिया बाह्य शब्दादि विषयों का ग्रहण नहीं कर सकती ग्रहण नहीं कर पाएगी तो विषय सुख नहीं हो पाएगा इसलिए हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर ने इंद्रियों को गहरमुख कर दिया लेकिन तत्व ज्ञानी की दृष्टि में वो हिंसा है हमारे दृष्टि में तो हमारी अभिलाषा की पूर्ति कर रहे हैं जो अनात्म अनात्मदर्शी लोग हैं उनके दृष्टि में तो ईश्वर का वो अनुग्रह ही है ऐसा तो नहीं है हाँ तो ये अनुग्रही ही है ऐसा तो लेकिन तत्वज्ञ के दृष्टि में कहा कह रही है श्रुति श्रुति की अपनी दृष्टि और तत्वज्ञ की दृष्टि कि ये उन आ, इंद्रियों का एक प्रकार से हनन है ऐसा भगवान ने जिस कारण से किया इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया ज्ञान की उपकरण इंद्रियों को भगवान ने बहिर्मुख स्वभावतः बनाया जिस कारण से तस्मात शब्द विद्यमान होने से यस्मात का अध्यय करिए पूर्ववाक्य में स्वयं भू यस्मात तस्मात तो जिस कारण से भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है उसी कारण से तस्मात् अर्थ है परांग, परांग ये लुप्त द्वितीय है पश्यती का कर्म है परांचम ऐसा इस अर्थ में या पराच बहुवचन बो करेंगे तो पराच का अर्थ है बाह्य विषयों का ही दर्शन करता है बाह्य अनात्म पदार्थ है तो इंद्रियों का अनात्म बाह्य शब्द आदि विषयों का ग्रहण करना स्वभाव होने से और ज्ञान की उपकरण भूत इंद्रिया जीव के पास जिस स्वभाव वाली है वह अपने स्वभाव के अनुसार जीव को सामान्य रूप से वही ज्ञान कराती है स्वभाव तो जिसका ग्रहण करती है तो पराक यानि बाह्य विषय और उन बाह्य शब्द विषयों का ही पश्यती यानी ग्रहण करता है कौन जीव अंतर आत्मन न पश्यति तो अंतरात्मन भी लुप्त द्वितीय है अंतर आत्मान न पश्यति जो प्रत्यगात्मा है अंतरात्मा उस प्रत्यगात्मा का दर्शन नहीं कर पाता अंतर्यामी का मैं के रूप में अनुभव नहीं कर पाता तो इस प्रकार ये तस्मात परांग पश्यती नातरात्मन इससे आत्मदर्शन का प्रतिबंधक अनात्म शब्दादि विषय दर्शन ये एक बताया प्रतिबंधक ये प्रतिबंधक जब हटेगा इंद्रियों का जो स्वभाव है ये स्वभाव बदलेगा तो अनात्मदर्शन बंद होगा अनात्मदर्शन नहीं होगा तो आत्मदर्शन हो जाएगा इसके लिए इंद्रियों का निग्रह आवश्यक है इनके स्वभाव को परिवर्तित करना पड़ेगा तो जो साधक अपनी विषय अभिमुख इंद्रियों को उनके स्वभाव से विपरीत बहिर्मुख स्वभाव है उसका वैपरीत है अंतर्मुख्य संपादन करना उनका तो अंतर्मुख बना देता है प्रयत्न से तो वो कहते हैं कश्चित धीरह तो कोई एखाद विवेकी मनुष्या सहस्रेशु कसिदति सिद्ध है इसलिए कसिद कोई एक एकाद अनेकों में से जो विवेकी है आत्मात्म विवेकवान वह प्रत्यग आत्मात आवृत चक्षु भी धीर का विशेषण है कशिध धीर आवृतक्षुर्भवती ऐसे लगाना कोई धीर विवेकी आवृत्त चक्षु होता है और चक्षु ये उपलक्षण है सभी इंद्रियों का जैसे ख शब्द उपलक्षण है पूर्वार्ध में ऐसे यहाँ चक्षु शब्द उपलक्षण है तो आवृत्त यानि निग्रहित बाह्य विषय यों के ओर से निग्रहित हो गई है चक्षु यानि चक्षु से उपलक्षित समस्त इंद्रियां जिस साधक की वह साधक है अवृत्त चक्षु यानी दम नाम की साधना से संपन्न प्रमाथी इंद्रिया नहीं है जिसकी जो प्रमाथी इंद्रिया होती है तो गीता ने बताया वह मन से आत्मचिंतन करना चाहता भी है तो उस आत्मचिंतन में प्रवृत्त हुए मन को बलात् अपने विषयों के चिंतन के ओर खींच लेती है इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंति प्रसभम मन तो इसलिए कश्चि धीर आवृत चक्षुभवती कोई विवेकी दर्शन से अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर से प्रत्यावर्तित करके अंतर्मुख बना देता है दम नाम की साधना से संपन्न होता है शम दमादिष्ट संपत्ति में तो उसकी वो अंतर्मुख इंद्रियां आत्मज्ञान में सहायक हो जाती हैं इसलिए जो अवृत्त चक्षु साधक हैं वह प्रत्येक आत्मान क्षत तो प्रत्येक आत्मा को ऐक्षत यानी पश्य अनुभवती प्रत्येक आत्मा का याने अंतर्यामी का मय के रूप में करामलवत अनुभव कर लेता है संशय विपर्य तो, रहित तो अनुभव प्राप्त कर लेता है तो किस लिए इंद्रियों के स्वभाव से इंद्रियों को रोक करके स्वाभाविक प्रवृत्ति इंद्रियों की रोक करके अंतर्मुख बनाता है बड़े प्रयत्न से और आत्मदर्शन प्राप्त करता है तो इस आत्मदर्शन का क्या प्रयोजन है किस लिए आत्मदर्शन करता है इतना प्रयत्न करके इंद्रियों के स्वभाव को बदल करके आत्मदर्शन कर लिया इस आत्मदर्शन का क्या फल है कहते अमृतत्व इच्छन यदि इस कठिन साधना को इसलिए वो करता है कि अमृतत्व है मोक्ष और इच्छन का अर्थ है इच्छा से अमृतत्व की इच्छा के कारण यानी मोक्ष से संपन्न होने से उसे परम पुरुषार्थ मोक्ष चाहिए और वो मोक्ष तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम अनुसार ज्ञान से होता है नान्य पंथा विद्यते तय नायक ज्ञान को छोड़कर के दूसरा कोई साधन है नहीं मोक्ष का इसलिए ज्ञान में प्रतिबंधक इंद्रियों का जो बहिर्मुखत्व है स्वभाव उस स्वभाव से इंद्रियों को अंतर्मुख बनाता है प्रयत्न करके मोक्ष संपादन के लिए तो भाष्य को देखिए परांची प्रथम पद है इस मंत्र का इसकी इसका विग्रह करते हैं भाषकर भगवान कि पराक अंचती गति इति खानी उपलक्षितानी, श्रोत्रादिनी, इंद्रिया खानी इति परि का तो अर्थ निकला पराग गच्छन्ति। तो पराग या बाह्य अनात्म शब्दादि विषय और उनको जो उनके ओर जाती हैं इंद्रिया विषय अभिमुख परंची शब्द का अर्थ निकलेगा और खानी शब्द का अर्थ करते हैं तद उपलक्षितानी स्रोत्रादिनी इंद्रिया यानी ख से उपलक्षित स्रोत्रादि इंद्रिया यहां पर ख इस शब्द से कही जाती है खानी शब्द से कही जा रही है और तानी परंची एव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते तो श्रोत्रादि इंद्रिया परांची यानि बाहर ही शब्दादि विषयों का प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त होती हैं विषय ग्रहण के लिए बाहर ही विषयों के ओर दौड़ती हैं तो कहते यस्मात्म स्व स्वाभाविका तानि। तो जिस कारण से स्वभावत इंद्रिया ऐसी हैं, परमात्मा ने ऐसी बनाई हैं। तो एक प्रकार से व्यतृणीत यानी हिंसित हननम करतवान्यर्थ तो भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके एक प्रकार से उनका हनन किया है उस हनन का स्वरूप बता रहे हैं टीकाकार अंतर्मुखाष्ठतया अमृत अतः इति बहिर्मुखा सृष्टानी यनमें कृतम भगवान यदि इंद्रियों को अंतर्मुख बनाते तो इंद्रियां आत्मनिष्ठ होती और आत्मा है अविनाशी तो इंद्रियां जिसका ग्रहण करती है तदात्मक ही होती है तदाकारी बन जाती है ना तो अमृत यानी अविनाशी आत्मा का ग्रहण करती तो आत्मा के तरह अविनाशी होती है अविनाशी आत्म ग्रहण करने के कर। कारण लेकिन इंद्रियों का स्वभाव बहिर्मुख बनाया भगवान ने तो इंद्रिया बहिर्मुखानी सृष्टानी ये इंद्रियों को बहिर्मुख बनाना जो है भगवान के द्वारा यह देशा मैने इंद्रिया हननम एव कृतम भगवान के द्वारा उनका एक प्रकार से हनन किया गया है अनात्म अभिमुख बनाना यही हनन करना है भाष्य में आगे हैं को असो, यानी वह कौन है इंद्रियों का हनता हनन करता कहते दूसरा कोई नहीं है इंद्रियों का हनन करता स्वयंभू है परमेश्वर है तो स्वयंभू या परमेश्वर तो स्वयंभू शब्द की उत्पत्ति है स्वयं एवं स्वतंत्रो भवती सर्वदा न परतंत्र इति तो स्वयं ही स्वतंत्र हैं जो कभी भी परतंत्र नहीं होता उसे कहा जाता है स्वयंभू पूर्ण स्वतंत्र तस्मा यानी पराकूपा अनात्म भूतान शब्दी उपलब्धते उपलब्धा उपलब्ध है जीव प्रमाता और उसके प्रमा के उपकरणभूत इंद्रिया बहिर्मुख होने से यह प्रमाता बाह्य अनात्म भूत शब्दादि विषयों का ही ग्रहण करता है न अंतरात्म करते हैं अंतर न पश्यति तो अंतर जो अंतरियामी परमात्मा है उसका साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाता एवं स्वभाव लोकस्य कच्चित नद्या प्रतिश्रोत प्रवर्तनम इव धीरो धीमान विवेकी प्रत्येगात्में प्रत्येक चा आत्मा ची प्रत्यत्मा तो एवं स्वभावेपि सति तो इंद्रिया बहिर्मुख स्वभावत होने पर भी कहते हैं कोई कोई ऐसा भी होता है मनुष्यों में मनुष्य धीर विवेकी वह इंद्रियों के स्वभाव का परिवर्तन कर देता है बदल देता है इंद्रियों के स्वभाव को बहिर्मुखता को हटा करके अंतर्मुखता उसका इंद्रियों का स्वभाव बना देता है इसके लिए एक दृष्टांत बताया कि नद्या प्रति स्रोत इव। तो नदी का प्रवाह जैसे विपरीत दिशा में ले जाया जाता है स्वभावत तो नीचे के ओर जल बहेगा लेकिन जिधर बह रहा है वहां एक पीछे जितनी ऊंचाई है उससे भी ऊंचाई वाला बांध बनाते हैं तो फिर विपरीत दिशा में पीछे के ओर बहना शुरू करता है जल एक निश्चित ऊंचाई तक ऊपर उठता है और फिर पीछे बहना शुरू कर देता है तो ये लोक में जल का स्वभाव इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है बांध बना करके जैसे तो नद्या प्रति स्रोत प्रवर्तनम इ तो कश्चित धीर यानी धीमान विवेकी प्रत्येगात्म यानी प्रत्येगात्मा का विग्रह है प्रत्येक चाशो आत्मा चीज प्रत्येगात्मा प्रत्येक शब्द का अर्थ है अंतर और आत्मा का तो प्रत्यग आत्मा का अर्थ हो जाएगा अंतरात्मा पांचों कोषों से अभ्यंतर जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया ब्रह्म है वो है प्रत्यकात्मा और उस प्रत्येगात्मा को आ, मैं के रूप में ग्रहण कर लेता है तो प्रतिचि एव आत्मशब्दोरूढ़ कहते आत्मा शब्द की प्रसिद्धि प्रतिच याने अंतरात्मा के लिए ही है रूढ़ो लोके न अन्य अन्याने आत्मा की उपाधिभूत जो पंचकोश हैं उनमें लोक में आत्मा शब्द प्रसिद्ध नहीं है आत्मा शब्द अंतरात्मा के लिए ही प्रसिद्ध है ये तो रूढ़ी रूढ़िपक्ष हुआ और योगिक पक्ष भी यही बताता है, ये कहते हैं आगे की व्युत्पत्ति पक्षे भी तथा वर्तते वर्तने प्रवर्तते तथा यानी प्रतीची एवं प्रत्येक आत्मा में ही आत्मा शब्द यौगिक वृत्ति से भी प्रवृत्त होता है वृत्ति से भी युत्पत्ति पक्ष है योग वृत्ति योग वृत्ति का अर्थ ये पातंजलि योग नहीं का मतलब धातु और प्रत्यय से मिलकर के शब्द बनता है तो धातु प्रकृति और प्रत्यय रूप समुदाय का जो अर्थ निकलता है वो है योगिक अर्थ कहलाता योग वृत्ति कहलाता है तो इसके लिए आत्मा शब्द की कई एक धातुओं से निष्पत्ति करके इन इन अर्थों में आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं आत्मा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है प्रत्येक आत्मा में ही चला जाता है ये कह रहे हैं कि यच्चापनोति यदा दत्ते यातिषयान इह य संततो भाव तस्मात्मे की यनोती तो आपली व्याप्तो धातु से मनिन प्रत्यय करके और पकार को मकार तकार करके आत्मा शब्द जब बनता है तो उस आत्मा शब्द का अर्थ तो निकलता है व्यापक आपली व्याप्तो धातु से आत्मा शब्द बनेगा तो व्यापक तत्व तो व्यापक तत्व तो तो कौन है तो व्यापक है अव्यक्तात्पुरुष पर से बताया गया वो पुरुष पुरुष है प्रत्येगात्मा तो आपली व्याप्तो धातु से मनिन प्रत्यय करने के बाद जो अर्थ निकलता है यौगिक अर्थ वह व्यापक व्यापनशील यह अर्थ निकलता है वो व्यापनशील है विष्णु का स्वरूप तद विष्णु परम पदम कहा वही पुरुष को का आत्मा को का ब्रह्म को का तो इस प्रकार आपली व्याप्तो धातु से बना हुआ आत्मा शब्द भी प्रत्येक आत्मा को ही बता रहा है ये यह यहां पर इससे कहा इसमें कौन सा धातु है आत्मा शब्द में यच्छापनोती ऐसी उत्पत्ति करते हैं उस पक्ष में तो टीकाकार करते हैं आपली व्याप्तो इति धात्थ अनुसारेण व्यापक आत्मशब्दार्थ आत्मा शब्द का अर्थ निकलेगा व्यापक पदार्थ अनश व्यापक कौन है प्रत्येक आत्मा ही है अब यदा दत्ते इसमें आंगुपसर पूर्वक डुदायदाने धातु से जब बनाते हैं आत्मा शब्द तो उसका अर्थ भी वही प्रत्येक आत्मा ही निकलता है इस अभिप्राय से कहा आदत्यत का अर्थ है आदत्ते आदत्ते का अर्थ है पूर्वक उपर्वपूर्वक दादातु का अर्थ ग्रहण करना होता तो ग्रहण करने का अर्थ है जैसे हम लोग जल आदि का ग्रहण करते हैं अन्न आदि का ग्रहण करते हैं तो बाहर दिखने वाला जो अन्न है उसका एक प्रकार से अपने में उपसंहार करते हैं अपने में उसे लीन कर लेते हैं थाली में परोसा हुआ जो भोजन है उसे आत्मसात कर लेता है, अपने से अपने में लीन कर लेता है। ऐसे यह आत्मा भी जो बाह्य अनात्म पदार्थ हैं जगत इसको आदत्ते अपने में लीन कर लेता है यत यती अभि संविशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म तो ययती अभिसंविशंति अर्थ है जिसमें प्रलय काल में ये सारा अध्यस्त जगत विलीन हो जाता है वो प्रत्येगात्मा में विलीन होता है वो प्रत्येगात्मा आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ निकलेगा आंग उपर पूर्वक दाद धातु से मनिन प्रत्यय करके आत्मा शब्द बनाते हैं तो भी इस पक्ष में टीकाकार कहते हैं जगत उपादान कारण का परामर्शक आत्मा शब्द हो जाएगा जगत का उपादान कारण कौन है तो जन्मादेशीय तह तो के अनुसार अभिन निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है न तो टीका में है यद आदत् इस में प्रयुक्त यद शब्द का अर्थ कर दिया यस्मात यस्मात्त्य का अर्थ करते हैं संघरती स्वात्मनिय इति जगद उपादान लभ्य आत्मा शब्द का अर्थ जगत उपादान होगा तो कार्य का अभ्यंतर होता है कारण और वो कारण कौन है जगत रूपी कार्य का आत्मा उपादान कारण है इसलिए अंतरात्मा ही हुआ जगत का इस प्रकार आंगू स्वर्परोक दाधातु से निष्पन्न हुआ आत्मा शब्द भी अंतरात्मा को ही बता रहा है प्रत्येक वस्तु को ही बता रहा है अब यच्चाति विषयान ये इसमें है अधभक्षणे धातु तो अधभक्षणे धातु से भी आत्मा शब्द की निष्पत्ति करते हैं तो आत्ता ये आत्मा शब्द का अर्थ निकलता है तो विषयान अति इति आत्मा ऐसी उत्पत्ति करते हैं आत्मा शब्द की तो विषय है अनात्मा जगत और इस अनात्मा जगत का अधन है ग्रहण करना प्रकाशन करना तो प्रकाश के माध्यम से तत्तद इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों के माध्यम से प्रकाशित करके एक प्रकार से प्रकाश के माध्यम से यह जीव इंद्रियों का अत्ता बन रहा है यानी प्रकाशक बन रहा है। तो इस प्रकार ये जो अत्ता यानी उपलब्धा इंद्रियों का रसादी विषयों का अत्ता हम बनते हैं का मतलब है रसादी का प्रकाशक बन जाता है जो रस युक्त पदार्थ है उनको मुख में लेते हैं तो रस का ज्ञान होता है ना ये अदन है रस विषयों का प्रकाशन तो ये जो और आत्मा ही अपने इंद्रियों से बनी हुई वृत्तिस्थ चिदाभास के माध्यम से रूपादि विषयों का आता यानी प्रकाशक बनता है उपलब्धा बनता है इसलिए भी इसे आत्मा कहते हैं ये कह रहे हैं टीकाकार कि विषयान अति इति आत्मा इतिपत्तिया स्वचैतन भाषे न उपलब्धित्व आत्मशब्दार्थ आत्मा शब्द का अर्थ निकलेगा अपने स्वरूभूत चैतन्य भास से यानी स्वरूभूत जो चैतन्य उसका आभास है, आभास है और उससे उपलब्धित्व ये अतृत्व है और ये अतृत्व आत्मा शब्द का अर्थ निकलेगा और ये चाष्य संतो भाव ये एक चौथी उत्पत्ति बताई जा रही है अतः सातत्य गमने धातु से भी आत्मा शब्द बनाते हैं तो आत्मा शब्द का अर्थ होता है निरंतर अनुसूत है जो तो अनात्मा जो अव्यक्त है और अव्यक्त का परिणाम महद से महदादि से लेकर के शरीर पर्यंत है यह सब का सब आत्मा में अध्यस्त है आत्मा सबका अधिष्ठान है अध्यस्त वस्तु में अधिष्ठान निरंतर अनुसूत होता है तभी अध्यस्त को आत्मलाभ होता है अध्यस्त की प्रतिति होती है निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता इसलिए यदि दी अनात्मा दिख रहा है तो उस अनात्मा में जरूर आत्मा अनुसूत है ये उसका सा, सातत्य है तो अत सातत्य गम धातु से यदि आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो आत्मा शब्द का अर्थ निकलता है अध्यस्त मात्र में यानी समस्त वस्तुओं में जो निरंतर अनुसूत है सब सत्ताहीन वस्तु को सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है आत्मलाभ करा रहा है जो वह आत्मा है वो अधिष्ठान आत्मा निकलेगा अधिष्ठान अर्थ होगा एक अत्य टीकाकार की ये न कारणे न अमन संतो निरंतरो भाव तो संतत यानी निरंतर भाव क्या है सातत्य क्या है प्रत्येक अधिष्ठान सत्ता में जो कल्पित वस्तु होती है उसकी इस अधिष्ठान की सत्ता से अलग सत्ता नहीं हुआ करती तो सत्ता यथा अध्यस्ते सर्पे सातत्यम तथा कल येन स्वस्ववत स आत्मा वे कहते हैं कि जैसे रज्जु में अध्यस्त सर्प में रज्जु निरंतर है निरंतरता रज्जू की है कि वह बिना रज्जु के सर्प का कोई अस्तित्व ही नहीं है ऐसे ही किसी भी अनात्म वस्तु का थोड़ा भी अस्तित्व नहीं है बिना अधिष्ठानभूत आत्मा की सत्ता के इसलिए सत्ता से ही सत्तावान है सभी यही आत्मा का उसमें सातत्य है इस प्रकार अत सात्य गमने धातु से आत्मा शब्द बनेगा तो वो भी अनात्मा की प्रत्येक आत्मा रूप अधिष्ठान का परामर्शक होगा तस्माद आत्मेतिकीर्ति इस प्रकार ये चार प्रकार से आत्मा शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो आत्मा, आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ प्रत्येगात्मा ही निकलता है इति आत्मा शब्द युत्पत्ति स्मरणार्थ यानी आत्मा शब्द की चार प्रकार से युत्पत्ति को बताने वाला यह स्मृति वचन होने से इसलिए युत्पत्ति पक्ष में भी आत्मा शब्द का अर्थ प्रत्येगात्मा ही होगा ये कहा गया अब तम प्रत्यगात्मान स्व स्वभाव ऐक्षत यानी कश्य धीर प्रत्येगात्मान ऐक्षत इसमें प्रत्यगात्मा शब्द का अर्थ हुआ द्वितीयांत है ना वो प्रत्येगात्मान ऐसा इसलिए तम प्रत्यगात्मान ऐसा द्वितीया का परामर्श करने के लिए द्वितीयांत पद का प्रयोग है तो प्रत्येगात्मा मैंने स्वस्वभाव अपना वास्तविक स्वरूप भूत जो प्रत्येगात्मा है उसे ऐक्षत यानी पश्यति अपश्यत अर्थात पश्यति ऐक्षत ये लंग लकार है आ, क्या नाम हाँ लंग लकार है लंग लकार होता है भूतकाल में यानी देखा ये अर्थ निकलना चाहिए अनुभव किया लेकिन कहते यहाँ वर्तमान है अनुभवती इस अर्थ में एक शब्द है तो फिर वो भूतकाल के वाचक लंग लकार का प्रयोग कैसे हुआ तो कहा कि छंदसी काला नियमात। वेद में काल का कोई नियम नहीं होता पौरुष व्याकरणगत नियम अपौरुषय वेद में आवश्यक नहीं है कि सभी के सभी लागू हो जाए जरूरी नहीं है तो इसलिए अक्षत का अर्थ निकलेगा पश्यति, यानी अनुभवती तो कथम पश्यति इति तो कहा कि प्रत्येक आत्मा का दर्शन कैसे संभव हुआ तो जो अनात्म दर्शन है प्रतिबंधक आत्मदर्शन का उससे रहित होने के कारण तो अनात्मदर्शन से रहित कैसे हुआ तो जब तक इंद्रियां विषयाभिमुख है तब तक तो अनात्म दर्शन होगा लेकिन इंद्रियों का स्वभाव इसने बदल दिया अनात्माभिमुख इंद्रियों को आत्मा में आत्माभिमुख कर दिया इसलिए अनात्म दर्शन नहीं होगा वो प्रतिबंधक से रहित हो गया ये प्रतिबंधक से रहित हुआ इसलिए आत्मदर्शन हो रहा है इसे दिखाने के लिए विशेषण है धीर का आवृत्त चक्षु इसकी व्याख्या करते भस्कर भगवान आवृत्तचु यानी आवृत्तम व्यावृत्तम चक्षु स्त्रोत्रकम इंद्रिय जातम अशेष विषयात स अवृत्त चक्षु तो समस्त विषयों से चक्षु शब्द से उपलक्षित समस्त इंद्रिया अपने अपने विषयों से व्यावृत्त हो गई हैं निगृहित हो गई हैं जिस साधक की उस साधक को कहा जाएगा अवृत्त चक्षु साधक निग्रहित इंद्रिय वाला संयमित इंद्रिय वाला तो स एवं भूत संस्कृत प्रत्यगात्म पश्यति तो इस प्रकार ये आत्म संस्कार से संस्कारित तो चित्त वाला ये संस्कृत हो गया जब तक इंद्रियों का विषयाभिमुख्य है तब तक असंस्कृतता है और संस्कृत हो जाता है संस्कारी हो जाता है आत्माभिमुख इंद्रिया हो जाती है तो। और वो संस्कारी जो हैं प्रत्यत्मान पश्यति, नहीं बाह्य विषय आलोचन परत्यगात्मिक्षण च एकस्य संभवति, एक व्यक्ति एक, एक साथ अनात्मदर्शन भी कर लें और आत्मदर्शन भी कर लें ये संभव नहीं है क्योंकि ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं अनात्मा बाह्य है आत्मा आभ्यंतर है अनात्मा जड़ है आत्मा चेतन है ये कहीं एक विलक्षण है आत्मा नित्य है अनात्मा अनित्य है तो ऐसे परस्पर विलक्षण स्वभाव वाले बाह्य विषयों का दर्शन भी और आत्मदर्शन भी एक व्यक्ति को हो यह संभव नहीं है आत्मदर्शन चाहिए तो अनात्मदर्शन त्यागना पड़ेगा इसलिए अभ्यास करना होगा इंद्रियों के माध्यम से मन जिन जिन शब्दादि विषयों में जा रहा है उन शब्दादियों में अनुसूत जो उनका अधिष्ठान है उस अधिष्ठान तक अपने मन को पहुँचाने का अभ्यास करेंगे तो इंद्रिय के माध्यम से विषय के ओर मन चला भी जाए तो भी वहाँ विषय तक ही सीमित न रह करके विषय के अधिष्ठान में पहुँचेगा विषय के अधिष्ठान का ग्रहण करेगा तो आत्मा तो सभी में है ना व्यापक है वो इसलिए यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधे होगा ये अभ्यास करेंगे तो वो इंद्रियों का अध्यस्त को ग्रहण अध्यस्त से व्यावर्तन होकर के अधिष्ठान ग्रहण अनुकूल हो जाएगी वो ये यहाँ पर भाष्कर भगवान ने कहा बाह्य विषय आलोचन परत्वम प्रत्येगात्मी क्षण एक, एक न संभवती रस्सी का भी ग्रहण हो और सर्प भी दिखे ये नहीं हो सकता एक समय या तो अध्यस्थ सर्प को देखें या तो रस्सी को देखें ये नहीं हो सकता कि रस्सी का भी ज्ञान है और उसमें सर्प भी दिख रहा है अधिष्ठान के ज्ञान के साथ का भान नहीं होता अध्यस्त, अध्यस्त, का होने पर ही की होती है तो पुनः कि महता प्रयासन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा धीर प्रत्येगात्म पश्यति इतना महान प्रयास करके इंद्रियों के स्वभाव को बदल करके फिर प्रत्येक आत्मा का दर्शन क्यों कर लेता है इसका क्या फल है किस लिए ऐसा होता है तो कहते हैं अमृतत्व अमरण धर्मत्वम अन्य स्वभावताम इच्छन आत्मन इत्यर्थ तो अपने नित्य को प्राप्त करने की इच्छा से आत्मदर्शन करता है चाहता है कि बार बार जन्म लेने से और मरने से मुक्त हो जाए इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए बचे इस इच्छा से आत्मदर्शन प्राप्त कर द्वितीय मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे